देवी भागवत दूसरा अध्याय रुरु के द्वारा आधी आयु देने पर प्रमद्वरा का पुनः जीवित होना परीक्षित कहते हैं मणिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था वे आश्रम पर आकर सोए थे उन्हें दीनहीन देख कर पिता ने पूछा रुरु तुम उदास क्यों हो तब रुरु ने पिता से कहा केस मुनि के आश्रम पर जो प्रमद द्वारा नाम की कन्या है मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर केस के पास गए उन्हें समझा बुझा कर अनुकूल बनाया तत्पश्चात सुंदरी प्रमद द्वारा के लिए याचना की केस मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे उसी समय की बात है सुंदर नेत्र वाली द्वारा घर के आंगन में घूम रही थी एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था प्रमध द्वारा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डँस लिया इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा सब और को मच गया सबके सब, सब मुनि आ गए शोकाकुल होकर विषाद करने लगे जमीन पर पड़ पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार न रहा द्वारा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था उसके मर जाने का समाचार सुनकर रू रू भी रोते बिलकते देखने के लिए आए देखा वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी जान पड़ता था मानव जीवित ही है स्थूल के साथ अन्य अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे उन्हें देखकर रुरु वहाँ से बाहर निकल आए उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया क्या करूँ और कहाँ जाऊँ अब तो मेरी प्राण इस लोक से चल बसी मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ इससे उसके पाणी करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाए यही ठीक है यों विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न कभी मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा मेरे पिता दुखी होंगे माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा हाँ मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमद द्वारा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर, कर लूँगा तो वह प्रमद द्वारा परलोक में मुझ आत्मघ्ति की पत्नी बन जाएगी यह भी संभव नहीं रहेगा इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते इस प्रकार विचार करने के पश्चात मणिवरुरु ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो अर्थात भक्तिपूर्वक गुरुदेव की पूजा जब तप हवन संपूर्ण वेदों का अध्ययन पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवित त्याग जीवन त्याग दूंगा इस प्रकार संकल्प करके पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया